चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यश जो दायक फल चारुशियांद्र की जय वन सुत हनुमान की जय बलो वै सब संतन की जय <coughs> दुआ संख्या एक सौ पच्चीस के बाद <coughs> तेह आश्रम ही मदन जब गयू निज माया बसंत निर्मय समित विविध बिटप बहुरंगा पूजि कोकिल गुंज भंगा, चली सुहावन त्र बयारी, बहारी काम कृषानु बड़ा विहारी रंभादिककसुरी नवीना सकल असम सरकला प्रवीणा कर गान बहुतान तरंगा गा। बहुविध क्रीड़ि पानी पतंगा, पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षा कीन सपुनि प्रपंच विधिना काम कला कुछ मुनि न्यापी निज भय डरेव भव पापी सीम की चापि सकतासु रखवार रमापति जासु सहित सहाय सभीत यति मानिहारी मन सहाय मन महीन गहेश जाय मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन आरत बैन शिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की सब की अब स्मरण करें नारद जी की कथा चल रही है भगवान शंकर जी और याग्ञवल्क नारद जी की कथा सुना रहे हैं नारद जी ने क्यों भगवान को शाप दे दिया वो घटना कैसे घटी वो बता रहे हैं समझा रहे हैं नारद जी एक बार हिमालय पर्वत पर गए गंगा जी के किनारे उन्होंने एक सुंदर गुफा और आश्रम देखा तो उनको लगा कि यहाँ पर भगवान का ध्यान भजन कीर्तन के लिए बहुत अच्छा स्थान है ऐसे समझ करके वो वहीं वास करने लगे और वहाँ भगवान का ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए माने भगवान की ध्यान में लीन हो गए ऐसी स्थिति उनको प्राप्त हो गई अब प्रत्येक को समय जो है वह इंद्र को भय लगा कि नारद इतनी तपस्या कर रहे हैं तो इसके माने ये है कि वो हमारा राज्य लेना चाहते हैं इंद्र पद छीनना चाहते हैं इसलिए इंद्र ने काम को भेजा कि नारद के मन को अशांत करो उसके मन में व्यग्रता उत्पन्न करो तो वो काम आता है नारद जी के पास और अपनी सारी शक्तियां लगाता है जिससे कि नारद जी की समाधि भंग हो यहां इस प्रसंग में वैसे तो काम आता है नारद जी की समाधि भंग होती है वो घटना तो घटती है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से और साधकों की दृष्टि से तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है तो उसका ध्यान भगवान में नहीं लगता एकाग्रता नहीं आती तो उसमें बाधा क्या है इस प्रसंग से देखो समझ सकते हैं कि बाधा व्यक्ति के मन में बैठे हुए कामनाओं की है नाना प्रकार की कामनाएं मन में रहती हैं व्यक्ति की वो भले ही कहे कह के मैं कोई कामना नहीं है लेकिन रहती हैं कामनाएं और वो व्यक्ति की कामनाएं ही उसको अपने मन को उसको भीतर से हृदय से हटा करके ढकेल करके बाह्य जगत में ले जाते हैं ध्यान के समय जब कोई व्यक्ति सोचे कि हमारा ध्यान नहीं लगता और मन बाहर दुनिया में चला जाता है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि मन दुनिया में कहां कहां जाता है ये बात में थोड़ा विचार करे तो जहां मन जाता होगा तो वहां ये विचार करे कि हमारे मन का और यहां का कोई संबंध है यहां पर कोई कामना हमारे मन में उस स्थान के विषय में है उस घटना व्यक्ति स्थान उसके संबंध में कोई मन में कामना है या नहीं है तो देखेगा कि कोई न कोई कामना मन में विद्यमान रहती है और उसी कामना के कारण कहीं आसक्ति भी रहती है व्यक्ति है धन है परिवार है भवन है उनके प्रति आसक्ति भी रहती है आसक्ति रहती है कामना रहती है बस वही व्यक्ति के मन को हरण कर ले जाती है और परमात्मा में नहीं लगने देती उसी की कथा है ये कि ध्यान करने बैठे ध्यान में परमात्मा का ध्यान में मन लगा रहे निरंतर मन परमात्मा की चिंतन में लगा रहे परमात्मा में एकाकार हो जाए तो तो समाधि लेकिन परमात्मा को छोड़कर के अगर जगत की वस्तुओं में व्यक्तियों में वहां जाकर के एकाकार हो गया वहां लग गया वही रमण करने लगा तो समाधि तो समाप्त हो गई और संसार के माया जाल में पड़ गए जैसा कि प्रायः जीवन भर करते रहते हैं जिन कामनाओं में आसक्तियों में संसार में लिप्त रहते हैं वो जो है वो हो उस समय भी देखने में आता परीक्षा करके देख लें, तो उसी को पौराणिक ढंग से इस प्रकार से बोलते हैं कि इंद्र ने मानो काम को भेजा इंद्र की माने अपने अंदर भी इंद्र बैठा हुआ है और वो इंद्र है मन का अधिष्ठात्र देवता वो इंद्र है वो मन का जो देवता इंद्र है वो काम को भेजता है कहां भेजता है हमारे हृदय में जहां पर कि हम ध्यान लगाए बैठे परमात्मा के स्मरण कर रहे हैं वहां कामना पहुंचती है और वो कामना फिर वहां से डिगाती है हटाती है कामना बताती कि यहां क्या बेकार में बैठे हो बेकार समय नष्ट कर रहा है यहां पर इनके परमात्मा का चिंतन करने से क्या फायदा आओ चलो तुमको संसार की बातें दिखावे वहां क्या क्या क्या हो रहा है वो सब तुमको दिखावें तो उनको सबको मन को भी ले जाता है फिर अपने पुत्र कलत्र धन संपत्ति इत्यादि में उनके स्थान में ले जाता है और वहीं वो सब दिखाता है तो ये काम की सब सेना यही है क्या है काम की सेना ये जो बाही जगत के जितने की हमारे आकर्षण और आसक्तियों के जो स्थल हैं वे सब कामना की सब सेना है और वो उनको सबको देखें तो कामना काम की जो सेना के चार सेनापति हैं वो हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच जो है वो हो पांच प्रकार के विषय हैं मन इन्हीं पांच प्रकार के विषयों में भटकता रहता है उन्हीं की तरफ चला जाता है तो अब इनके जो जो कुछ तुलसीदास जैसे ये ग्रंथ या व्यास जी इत्यादि लिखते हैं तो उनके तात्पर्य को समझने के लिए ऐसी गहन दृष्टि थोड़ी साधन करते करते करते करते ये अपने अंदर देखने का अभ्यास करें कि अपने अंदर कामना क्या है अपने अंदर मन में विक्षेप क्या है अपने अंदर आसक्तियां क्या है वो सब के सब हमारे अंदर कैसे विक्षेप उत्पन्न करती हैं अशांति उत्पन्न करती हैं, माया जाल में कैसे ये हमको डालती हैं, ये सब का सब जैसे शास्त्र बताते हैं वैसे ही अपने अंदर देखने का अभ्यास किया जाता है ये साधना केंद्राता है अब शास्त्रों में कहीं कहीं कह दिया कि देखो ये सब चीजें जो हैं ये है, योगियों को दिखाई देती है योगी लोग ही जानते हैं कि मन को कैसे एकाग्र किया जाता है मन क्यों इधर उधर जाता है ये सब योगी लोग जानते हैं तो यहां योग के माने है कोई व्यक्ति अपने अंदर जब सूक्ष्म बुद्धि थोड़ी हो और इंट्रोस्पेक्शन कर सके अपने आंतरिक निरीक्षण करने की क्षमता व्यक्ति को आ जाए तो फिर बस वो हो उसमें मानो योगिक शक्ति आ गई योग बल से फिर वो सब बातों को अपने हृदय में देख लेता है समझ लेता है तो ये सब अभ्यास करते करते विचार करते करते ये सब उत्पन्न होता है अब वो इसको काम का आना अब वर्णन तो ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वर्ग लोग कहीं बहुत दूर एक लोक है और वहां पर इंद्रवास करता है वहां राजा है वहां का और फिर काम नाम का एक कोई मनुष्य है फिर वो वहां से वो चलता है और फिर हमारे पर्वत में जहाँ नारद जी है वहाँ आता है तो वर्णन तो इसी प्रकार से करते हैं लेकिन ये वर्णन जो है जैसा ये है ये क्या है ये बार बार बताया फिर याद रखें कि अपने भारतीय संस्कृत में हिंदू धर्म में यह सब जो है ये है पौराणिक शैली कहलाती है पौराणिक शैली इसमें अंग्रेजी में कहना चाहिए परसोनिफिकेशन कर देते हैं मूर्तिमान रूप दे दिया उनको जो आंतरिक भावनाएं हैं विचार हैं हमारी वृत्तियां आंशिक मानसिक वृत्तियां हैं उनको सबको एक मानवाकार रूप दे दिया कामना एक मन की वृत्ति है कोई बाहर घूमने वाली कोई स्त्री पुरुष थोड़ी कामना है हुँ? लेकिन उसी को मानवाकार रूप दे दिया समझने के लिए क्योंकि बुद्धि जो है वो हो सूक्ष्म बातों को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाती उसी को मनुष्य रूप दे दो तो मनुष्य को तो देखते ही हैं, और बुद्धि का अभ्यास उनको देखना समझना तो आसान हो जाता फिर व्यक्ति को समझना अंग्रेजी में भी एक बहुत प्राचीन काल में एक कवि हुआ है चौसर उसका नाम है उसने एक पुस्तक लिखी पिलग्रम्स प्रोग्रेस उसमें भी उसने जो भाव जितने भी हैं वो भी एक रिलीजियस पुस्तक है मैंने उसने जो लोगों को दिखाया कि एक व्यक्ति है कुछ व्यक्ति हैं वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो जब चलते हैं तीर्थ यात्रा के लिए तब कहां-कहां से होकर के जाते हैं वास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उनको वो लोग कैसे पार करते हैं तब वो जहाँ उनका तीर्थ है वहाँ तक वो कैसे पहुँचते हैं वहां जाते हैं तो तीर्थ में उनको कैसी सुखानुभूति होती है इस सब का वर्णन उसने किया है लेकिन वो सब पहले ही एक उसमें प्रलोग नमना जे करके दिया हुआ है एक सम शुरू शुरू में प्रीफेस करके वो भी कविता में ये सब कविता में है उसकी पिलग कवि था वो तो उसमें शुरू शुरू में वो बता देता है कि देखो ये हमारे जो जो साधक है वो ही है और उसको यात्रा के बीच में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं जैसे साधना में वो सब जो है उस यात्री के बीच की कठिनाइयाँ हैं ऐसे बता देता है और फिर उनको फिर पूरी पुस्तक में इस प्रकार से वर्णन करता चला जाता है करता चला जाता है तो देखो ये अपने साहित्य में एक शैली इस प्रकार की है भारतवर्ष में भी है पश्चिम में भी हुई है अन्य अन्य स्थानों पर भी हुई है कि इसका वर्णन करने का ये तरीका एक प्रकार का है कि वो उसको उसी प्रकार से वो जो आंतरिक बातें हैं उनको स्थूल रूप से स्थूल भाषा में उनको समझने की कोशिश करें। चौसस का वो प्रोग्रेस जो है प्र, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को अगर पढ़ करके और कोई जो रास्ता उसने बताया है जो जो कठिनाइयां वहां की बताई हैं और जो तीर्थ स्थल बताया है अगर वो देखने के लिए वहां कोई चल दे कि चौसा ने किस स्थान का ये वर्णन किया है तो वहां कुछ नहीं मिलेगा तो ये कोई ऐसे थोड़े ऐसे करके कोई कहे कि इसमें एक इंद्रलोक का वर्णन है वहां का राजा एक इंद्र है उसकी सेना में एक कामदेव है चलो देखें चल करके कहा ये स्वर्गलोक है और कहां ये इंद्र इंद्रवास कर रहा है चलो वहां चलते हैं हा? तो पता लगा है कि वो तो यहां से पृथ्वी से बहुत दूर है तो कहा चलो हवाई जहाज में बैठकर चले चलो राकेट में बैठ करके कर चले ये सब फिजूर् की बातें ये सब इनसे कोई प्रयोजन नहीं है कोई कहे कि तो बहुत दूर तक हुआ है वहां कहीं अंदर लोग नहीं मिला हमको तो नहीं मिला तो वो तो कहीं नहीं मिलेगा कभी वो तो प्रकार का वो समझ ही गलत है जैसे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो कहीं कौए की कहानी सुना दी कहीं डोमड़ी की कहानी सुना दी कहीं ऊट की कहानी सुना दी अब उसमें कहानियों से सुना दी ऐसे बोला लोमड़ी ऐसे बोली वो वैसे बोला तो छोटा बच्चा ये समझे कि कौवा ऐसे ही बोलेगा तो कौए से भी बोले कि तुम क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो हां? तुमने लोमड़ी से क्या कहा था तो आप कौआ क्या बता दे क्या कहा था हां? वो तो ये कौआ थोड़ा बोलेगा उसमें तो उसकी कहानी के पीछे जो भाव था उस भाव को समझो इसलिए इन सब कथाओं के मर्म को समझना चाहिए ये सब आंतरिक जगत की कथाएं हैं और उनका जो है वहां पर जब अर्थ देखेंगे तो बिल्कुल सत्य मिलेगा वहां रंच मात्र भी कल्पना नहीं है जिसका वर्णन हो रहा है उसी को अपने हृदय में देखें तो पता लगेगा अगर हृदय में पहुंच करके अपना चित्त परमात्मा में लग जाए परमात्मा भाव में हो जाए एकाग्रत हो जाए तो समाधि है समाधि कोई कल्पना नहीं है वो यथार्थ बात है लेकिन यदि किसी व्यक्ति की समाधि भंग होती है संसार में आकर के फिर इसमें लिप्त हो जाता है विक्षेप उत्पन्न होता है उसके अंदर तो ये विक्षेप कौन उत्पन्न करता है ये कामना और आसक्तियां ही करती हैं बस ये बात उसे बिल्कुल सत्य मिलेगी और अपने आप उसे दिखाई पड़ जाए कामना किसे कहते हैं आसक्तियां किसे कहते हैं विक्षेप किसे कहते हैं वो अपने आप साफ दिखाई देगा उसे अनुभव में आएगा उसके अंदर ये तात्पर्य इनका कहने कैसे समझने की बात है ये तो आप कहने को तो ऐसे कहते हैं कि तई आश्रम ही मदन जब गए वो काम आश्रम में गया जहानारजी बैठे थे निज माया बसंत निर्मय उसने अपनी माया से वहां बसंत का निर्माण कर दिया बसंत के निर्माण के मने लौकिक आकर्षण बाह्य जगत के जो आकर्षण है उनको सबको जो है उनका बाहि जगत के भौतिक मूल्य या भौतिक आकर्षण वो सब उसकी माया है जो कि मन को आकर्षित करते रहते हैं अपनी ओर तो कुस्मित बिटिप विविध बिटप बहुरंगा और फिर क्या हुआ कि उस आश्रम के आस की बहुत से वृक्ष रंग बिरंगे फूल उस पर खूब लग गए और पूजत कोकिल गुंज भंगा खूब कोयले कोयल बोलने लगी और भ्रमर वहां पर मडराने लगे गुंजार करने लगे ये सब इस प्रकार की प्रकृति जो है वो बसंत ऋतु आ गई कहते चली सुहावन त्रविद बयारी और त्रिविद ब्यारी बया मनी वायु और शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की जो वायु के तीन लक्षण गुण होते हैं उनसे युक्त वायु चलने लगी मान जैसी वायु की शरीर में लगे तो सुखानुभूति हो सारी सुख की अनुभूति हो विषयों के सुख की अनुभूति हो ये सब के सब इस प्रकार से होने लगा काम किसान बढ़ावन हारी कामाग्नि को यह बढ़ाने वाली जो है त्रिविध बयारी ये इस प्रकार से चलने लगी मन संसार के भौतिक आकर्षण इस प्रकार थे, जिससे कि मन में कामनाएं प्रज्वलित होती हैं बढ़ती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है और रंभादिक नवीना और फिर रंभा इत्यादि स्त्रियाँ बहुत सी जो हैं युवती स्त्रियाँ वो सब आ गई और वहां पर वो नाचने गाने लगी बहुविध क्रीण ही पानी पतंगा तरह तरह के वो जो है वो क्रीड़ा कर रही थी हाथों में गेंद इत्यादि लिए हुए वे <coughs> सब खेल रही थी कुछकूद रही थी ये हो गया और देख सहाय मदन हरसाना उनको देख करके जब कामदेव ने देखा कि हमारी सेना कितनी बढ़िया है और कैसे ये जो है ये है शक्तिशाली है तो काम प्रसन्न हुआ कि हां हमारी सेना सब काम कर रही है और कीने से पुनि प्रपंच विदिनाना उसके बाद भी काम ने और भी बहुत से प्रपंच किए मैंने ऐसी युक्तियां की जिससे कि नारद का मन परमात्मा से हट जाए और संसार की तरफ उनका ध्यान चला जाए समाधि उनकी भंग हो जाए इस प्रकार के प्रपंच रचे खेल किया उसने तमाशा तो काम कला मुनि ने व्यापी कहते लेकिन इतना सब हुआ तो मुनि को इसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा माने नारद जी जो है अपने भगवान में भगवत भक्ति में उसी में लगे रहे उनको संसार में विषयों की कामना मन में उत्पन्न हुई नहीं निष्काम मन उनका बना रहा और निज भय दरियुक्त मनोभव पापी तो फिर वो मनोभव के माने काम ये सब काम के पर्यायवाची शब्द है तो मनोभव जो है काम जो है वो अपने मन में डरा कि ऐसा ना हो कि जैसे शंकर जी ने क्रोध किया और हमको भस्म कर दिया ऐसे नारद जी हमको कोई साप दे दें इस बात से वो डर गया कि नारद जी तो बड़े शक्तिशाली हैं ज्ञानी हैं भगवान के भक्त हैं अध्यात्म शक्ति बहुत में जैसा कह देंगे वैसे ही हो जाएगा तो वो हो शाप के कारण से वो डर गया तो निज भय डर मनोभय पाप पापी और सीम की चाप शकय को तासु ये देखो नीत की बात है इस सिद्धांत की बात भगवान शंकर जी कहते हैं शंकर जी कहते हैं कि देखो उसे पार्वती से कि इतनी उसने कामने इतनी नाना प्रकार की कलाएं की और उनके नारद जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करने की कोशिश की विक्षेप उत्पन्न हो नारद जी को क्रोध आ जाए कामनाओं से ग्रसित हो जाएं इस प्रकार की बात उन्होंने बहुत कोशिश की काम लेकिन नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अब क्या क्यों नहीं पड़ा तब उसका उत्तर कहते हैं कहते हैं सीम की चाप सकई को तासू भला वो कोई उसकी सीमा के अंदर प्रवेश कर सकता है कि बड़ रखवार रमापत जासू जिसका रक्षक रमापति हो उसको उसको भला कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है रमापति के माने भगवान नारायण विष्णु भगवान जो है वो नारायण जी है जिसके की बड़ रखबार उनसे बड़ा रक्षक कौन होगा सबसे बड़ा रक्षक जो है वो परमात्मा है वो परमात्मा ही जिसकी रक्षा कर रहा हो तो दुनिया में परमात्मा से शक्तिशाली कौन है जो उसका कुछ बाल बाका कर सके कुछ उसका बिगाड़ सके तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो व्यक्ति की कठिनाइयां आती हैं परमात्मा तक पहुंचने में साधना करने में नाना प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को आती हैं आंतरिक बाही तो उन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला और साधक की रक्षा करने वाला परमात्मा ही है जो साधक भगवान की शरण में है उसकी प्रार्थना करता रहता है सहायता की याचना करता रहता है भगवान उसकी सहायता करते हैं और फिर ऐसे सहायक के लिए फिर संसार की बड़ी सी बड़ी व्याधियां भी ऐसे भक्त के सामने फिर नहीं आ सकती भगवान उन सबको बचा ले जाता है साधक को इसलिए ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है सिद्धांत के रूप में कि, कि सीम की चाप सकय को तासू बड़ रखबार रमापत जासू लोग लौकिक अर्थ में भी चौपाई का प्रयोग करते हैं कहीं किसी व्यक्ति ने कहीं किसी से लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई वो वो दूसरा व्यक्ति अपना कोई बिगाड़ नहीं सका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका कोई हानि नहीं कर पाया और कोशिश उसने बहुत की तब क्या कहेगा वो अपने लिए कहेगा कि भाई भगवान की कृपा से हम बच गए और यही चौपाई कह देगा कैसीम की चाप सके को तासू बड़ अखबार रमा पर जासू के भाई हमारे तो भगवान ही रक्षक है तो भला हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है संसार के लिए उपयोग कर दे वैसे चौपाई मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधकों के लिए जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जिनके मन में आसक्तियां हैं कामनाएं हैं क्रोधाधि विकार हैं ये बीच में बाधा डालने वाले हैं इन सब बाधाओं से परमात्मा छुड़ाने वाला है व्यक्ति अपने प्रयास से बचना चाहे तो ये सब समस्याएं जो आती हैं उसके लिए मुश्किल से बचना लगती है आसान कि इनसे तो हम बच जाएंगे नहीं क्रोध करेंगे नहीं कामना करेंगे लेकिन ये इतना आसान है नहीं वो जब देखेगा कि तो न से न आसक्तियों से बच नहीं पाता है तब उसे परमात्मा की शरण में जाना चाहिए परमात्मा ही फिर उसे बचाता है तो सहित सहाय सभी मानहारी मनमैन मैन की मन भी काम वो जो कामदेव जो है वो हो अपने मन में हार गया सहित सहाय सभी कामदेव भी डर गया और उसकी इतनी सारी सेना थी उसने भी सब अपना बल दिखा कोशिश कर ली लेकिन नारद जी के सामने इसकी एक भी नहीं चली हुँ? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे हु? इस कामना से ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो एक परमात्मा ही है बस एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां हैं जो सारे संसार को संचालित कर रही हैं एक पॉजिटिव शक्ति है वो परमात्मा की है एक नेगेटिव शक्ति है जो कि कामना है कामना भी सारे विश्व को तीनों लोगों को अपने बस में किए हुए है लेकिन वो नेगेटिव फोर्स है माया की शक्ति है और व्यक्ति को विपरीत दिशा में ले जाने वाली है दुख देने वाली है संकट में डालने वाली है एक शक्ति तो ये है ये भी बहुत महान शक्ति है और दूसरी तरफ शक्ति परमात्मा की शक्ति है जो पॉजिटिव है जो व्यक्ति को शांत विश्राम देने वाली है सुख देने वाली है ये देने वाली एक शक्ति है, वो भी सारे संसार के ऊपर आधिपत्य रखने वाली परमात्मा की अब परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है कि काम ज्यादा शक्तिशाली है तो संसार में बहुत लोगों को लगेगा कि काम नहीं बड़ी प्रबल है इससे ज्यादा शक्तिशाली परमात्मा क्या होगा लेकिन दरअसल में बात यह है कि परमात्मा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कामना के सामने परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है तो परमात्मा की अगर कृपा हो तो परमात्मा अपनी माया को हटा ले तो ये कामना इत्यादि समाप्त हो जाए। कामना कब तक है जब तक कि व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है माया से ग्रसित है तब तक हा? ये काम की शक्ति माया है माया ही जैसे ऊपर नाम भी ले दिया कि तेई आश्रम मदन जब गए निज माया बसंत निर्मय तो देखो ये माया की लीला सब है माया के मने विपरीत ज्ञान जहां सुख का स्थान नहीं है वही उसे सुख दिखाई देता है जहां जीवन में कल्याण नहीं है वही कल्याणकारी दिखाई देता है ये जो दिखाई उल्टी बुद्धि जो है यह विपरीत बुद्धि है इसका नाम माया है तो ये जो है कामना जो है विपरीत बुद्धि का ही शक्ति है नेगेटिव फोर्स है तो ये सब बस इनको धीरे धीरे करके साथ समझाते रहते हैं कि चित्र में ये बातें बैठती रहे और ठीक ठीक समझ में आती रहे और स्मरण भी बनी रहे व्यक्ति को तो फिर वो परमात्मा की तरफ ध्यान दे परमात्मा का स्मरण करता रहे उसी के शरण में रहे परमात्मा की रक्षा प्राप्त होती रहे कृपा प्राप्त होती रहे <coughs> तो नारद देखते हैं कि नारद जी के सामने ये काम अपनी सारी शक्ति लगा करके हार गया तो डर गया कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी शाप दे, दे दें विनाश कर दें तो गही जाए मुनि चरण तब कही सुखी आरत बन तो नारद जी के पास गया और उनके नारद जी के चरण पकड़ लिए मैंने काम स्वयं ही नारद जी के शरण में पहुंच गया और अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा कहे उनसे प्रार्थना मानो उसने प्रार्थना की कि हम क्या करें हम तो भाई न... इंद्रदेव के सेवक हैं उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने किया लेकिन हम कोई आपका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते आप तो महान हो भगवान के भक्त हो लेकिन हमारे ऊपर कृपा करो हमने जो आपके विक्षेप उत्पन्न किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे ऐसे करके काम ने नारद जी से याचना की उनकी शरण में गया पैर पैर पकड़ लिए कहीं सुठी आरत बहन आरत बहन बोला मैंने डर की बातें कही डरा डरा जैसे कोई व्यक्ति बोलता हो और क्षमा याचना करता हो ऐसे काम ने नारद जी से ये सब कहा अब आगे देखिए क्या होता है कहते भयौ न नारद मन कछुरा कही प्रिय वचन काम परिषा नायी चरण सिरे आय सुपाई गय मदन तब सहित मुनि मुनिषु शीलतायापनी करणी सभा जाए सब बरणी सुन सब के मने जे आवा मुनि प्रशंस हरि सिरनावा तब नारद गवनी शिव पाही जिता काम अहिमित मन माही मार चरित संकर सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बारिनो तो मुनोही तो कथा सुनायो मोही जन हरि सुनाओ तो ही। चले चल प्रसंग दुरायो तब संभुदीन उपदेश नही नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक हरि हरीक्षा बलवानशिया रामचंद्र की जय पवनसुत सुत हनुमान की जय भई सब संतन की जय भयन नारद मन कछ्रोषा काम ने इतने सब नारद के मन में विक्षेप उत्पन्न करने की कोशिश की तो एक प्रकार से नारद जी से काम की शत्रुता होनी चाहिए बैर भाव विरोधी भाव उत्पन्न होना चाहिए लेकिन नारद जी के मन में ऐसा कुछ नहीं आया कहते हैं भय नारद मन कछ्रोषा नारद के मन में कोई क्रोध नहीं आया कहीं प्रिय वचन काम पर जिसे काम ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और विनीत वचन बोले तो नारद जी ने भी उसको अभय कर दिया कहे कि तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है तुमने जो किया तुमने अपने स्वामी इंद्र के कहने से किया तो तुम तुमसे हम हमें तुम्हारे ऊपर हमें कोई क्रोध नहीं है कोई विरोध तुमसे हमारा नहीं है तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया तुम उसमें जाओ ऐसे कहकर करके उसको काम तो जो है ये ये याद रखने की बात है कहते हैं देखो भाई उन्हें नारद मन को छोषा नारद के मन में क्रोध नहीं आया अब देखो काम और क्रोध का एक साथ संबंध है जहां काम जब व्यक्ति को कामनाएं जब किसी व्यक्ति के मन में आएंगी तो कामना के साथ क्रोध भी आता है यदि कामनाओं से ग्रस्त व्यक्ति नहीं होती तो उसे क्रोध भी नहीं आता <स्थिए> काम क्रोध जो है सहधर्मी है <स्थिए> मन में व्यक्ति के मन में वो उत्पन्न होते हैं साथ साथ उत्पन्न होते हैं कामना ही जब प्रतिहत होती है मन उसमें बाधा पड़ती है तो वो क्रोध का रूप धारण कर लेती है <स्या> अब वो यहां पर कामना के कारण से आने पर नारद जी को कामना के ऊपर क्रोध करना चाहिए था लेकिन नारद ने क्रोध नहीं किया तो नारद के मन में न कामना आई न क्रोध आया कहने के तात्पर्य है, सीधी सी सीए कि नारद के मन में कामना उत्पन्न नहीं हुई कामना विक्षेप उनके मन को नहीं कर सका और क्रोध भी उनके मन को विक्षेप नहीं कर सका काम क्रोध दोनों के ऊपर नारद जी को विजय प्राप्त हो गई और कहीं प्रिय वचन काम पर तो साफ प्रिय वचन कहकर के काम को संतुष्ट कर दिया और उसको वापस भेज दिया कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है तुम जा सकते हो और उसे प्रिय वचन बोले अब कोई क्रोधी व्यक्ति प्रिय वचन तो बोलेगा नहीं इसके माने ये है कि क्रोध तो किया नहीं इन्होंने <clears throat> तब प्रिय वचन बोल करके उसको वापस कर दिया तो काम को भी लगा कि भाई नारद तो बड़े महान शक्तिशाली हैं हमारा बलन के ऊपर कुछ नहीं चला और नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया अब देखो इन दोनों में एक तो शंकर जी के साथ में ही घटना घट गट चुकी जैसे ये वर्णन आता है इसको शंकर जी के साथ मिला करके देख लो पहले कथा याज्ञ कथा शंकर जी की सुनाई तो उसमें बताया कि शंकर जी समाज में अट्ठासी हजार वर्ष के लिए समाधि में अपने स्थित हो गए अब उनको शंकर जी वो आकर के भगवान आकर के उनसे आकर के बात करें और उनसे उनको समझावें कि जी आवे और विवाह का कार्य संपन्न हो इसके लिए कैसे वो काम रुका पड़ा हुआ था तब फिर वहां पर भी देवताओं ने काम को शंकर जी के समाज भंग करने के लिए भेजा तो वहां केवल काम पर ही विजय प्राप्त हुई क्रोध पर विजय उन्हें प्राप्त नहीं हम को समझना चरण तो चरणों में प्रणाम किया आशीर्वाद प्राप्त किया और गये हो मदन तब सहित सहायी मदन वो कामदेव अपने स्वर्ग लोग चला गया इंद्र के पास और अपनी जो सेना थी सहायक जितने थे उन सबको ले गया इंद्र लोग पहुंचा जा करके और फिर उसने जाकर के इंद्र को बताया मुनि सुशीलता आपन करनी और फिर वहां जाकर बताया आपन करनी उसने बताया कि हम तो वहाँ गए और फिर बहुत इस प्रकार से बसंत ऋतु के भी निर्माण किया और इतने आकर्षक वस्तुएं भी बनाई कोयल भी बनाई और घवरे भी बनाए और फूल भी बनाए और त्रिविद भी बनाई ये भी किया वो भी किया अपनी सारी करनी उसने सब बताई और फिर ये भी कहा कि लेकिन नारद जी के मन में हमारा कोई प्रभाव पड़ा नहीं उनके मन को हम विक्षिप्त नहीं कर सके ये नहीं हुआ लेकिन इससे जो नारद जी को हानि हुई बाधा पड़ी उनके ध्यान में तो उनको नारद जी को आना चाहिए था क्रोध उन्होंने क्रोध भी हमारे ऊपर नहीं किया नारद जी तो बड़े सुशील हैं, है? अब जब क्रोध नहीं करता तो क्या कहेंगे उसको कि क्षमा कर दी कि तो बड़ा सुशील है तो कहते हैं कि मुनि कहते हैं मुन सुशीलता ये मन की सुशीलता जो है नारद जी ने तो इन कामदेव ने इंद्र को बताई सब समझाई कि ऐसा ऐसे घटना घटी और सुरपति सभा जाए सब वर्णी इंद्र की सभा में जाकर के सब वर्णन कामदेव ने जाके बता दिया वहां जब सबने सुना तो सुन के मन अक्षरज आवा कोई वहां इंद्र ही थोड़े थे और, और देवता भी थे उन तो सब देवताओं ने जब सुना कि देखो ऐसे ऐसी ऐसी घटना घटी तो लोगों को लगा यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है हा? या तो कोई संसार में तीनों लोगों में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि काम जिसकी की गर्दन पकड़कर उसको झकझोरे नहीं सब काम के बस में है लेकिन नारद कैसे बच गए एक तो यह आश्चर्य की बात और दूसरे उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात कि अगर को काम को नारद जी ने अपना विरोधी समझते थे और उससे उसके विजय प्राप्त कर ली नारद जी ने तो उनको क्रोध आना चाहिए था तो क्रोध भी नहीं आया उनको बड़ी आश्चर्य की बात है ये तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि देखो साधना के काल में जब व्यक्ति ये सब समस्याओं को पार कर जाता है तो ये बहुत ही अद्भुत बात है बहुत ही आश्चर्यमयी शक्तियां हैं ये अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ले इनसे पार हो जाए अहंकार भी व्यक्ति में न हो तो फिर कहते हैं वो तो परमात्मा ही है ऐसी मानता प्राप्त होगी फिर वो मनुष्य क्या है देवता क्या है वो तो समझो कि वो जितनी भी देवता स्वर्ग लोग हैं उनसे भी आगे निकल गया इंद्र से भी आगे निकल गया उसको तो परमात्मा से कम नहीं समझना चाहिए और लोग बाग इन कामनाओं को कोई इतनी इतनी महिमा कामना के त्याग की क्रोध के त्याग की इस महिमा को नहीं समझते व्यक्ति हर व्यक्ति अपने अंदर परमात्मा स्वरूप ही है जो परमात्मा है सुबह परमात्मा सबके हृदय में बैठा है हर व्यक्ति का अपना असली स्वरूप वही परमात्मा ही है लेकिन हर व्यक्ति को हो क्या गया है वो अपने परमात्मा स्वरूप को तो गया भूल उसके स्थान पर ये काम क्रोध आदि के अधीन होकर के बस संसार में माया के पड़ा हुआ उसी में दुख भोग रहा है संकट में परेशानियों में पड़ा हुआ है तो ये अगर कोई काम क्रोधी की विजय प्राप्त कर ले तो समझो कि बहुत बड़ी बहुत महान उपलब्धि इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं इससे बड़ी कोई महानता नहीं इससे बड़ी कोई परम गति नहीं इसलिए कहते हैं कि मुनि प्रसन्न हरे ही शरण आवा तो उन्होंने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की इंद्रादी देवताओं ने कहा कि नारद जी धन्य है जिस प्रकार से काम करो दिन में सब में उनमें कुछ भी नहीं आया उनको और फिर उसके बाद ये भी कहा वो सब जानते थे कि नारद जी किसमें क्या महिमा है हरी सिर नावा हरे मैंने भगवान को नारायण को उन्होंने सबने सिर झुकाया कहा कि तो उन्हीं की कृपा है नारद जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान ने उनको नारद जी को बचा लिया अगर भगवान की प्रेरणा और शक्ति न मिलती तो ये काम से क्रोध से बच नहीं सकते थे नारद जी ऐसे समझ करके उन सबने जो है इनकी बड़ी प्रशंसा देवताओं ने नारद जी की बहुत प्रशंसा की इस प्रकार तो यहां तो ये तो कथा हो गई काम की और वहां स्वर्गलोक में इस प्रकार नारद जी की प्रशंसा भी हो गई अब नारद जी का क्या हुआ यहां पर देखो फिर तो कहते तब नारद गबने सेवपाही और जिता काम अहिमित मन माही जब काम चला गया तब नारद जी के हृदय में अपना अहंकार उत्पन्न हो गया अहमिति मैं मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली मैंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली ये अहंकार आ गया बस ही नारद जी की यही अहंकार की कथा है यह मुख्य रूप से कि व्यक्ति को अहंकार कैसे आता है और जब अहंकार आता है व्यक्ति को तो चाहे इसी बात का अहंकार हो कि मुझे कोई काम नहीं मुझे कोई क्रोध नहीं इस बात का भी अहंकार होगा तो भी यह अहंकार उस व्यक्ति को विनाश कर देगा और यह अहंकार ही उसके मन में कामना भी उत्पन्न कर देगा क्रोध भी उत्पन्न कर देगा यह आगे दिखा दिया गया इस कथा के द्वारा तो नारद जी के मन में अब अहंकार आ गया तो अहंकार तो काम और क्रोध से भी ज्यादा भयंकर शत्रु है बहुत ही दुश्मन है ये सबसे बड़ा उससे भी काम करोध तो कम भी हो लेकिन यह अहंकार तो और भी विनाशकारी है यह सबसे बड़ा शत्रु तो व्यक्ति का अहंकार है लेकिन वही अहंकार नारद के मन में आ गया और नारद जी को यह नहीं दिखाई दिया कि हमारे मन में अहंकार आ गया है जहां नारद जी के अहंकार आ गया तहां नारद जी भगवान को भूल गए अब देखो यह भी कथा इस प्रकार की बताती है कि चाहे परमात्मा को याद रखो चाहे अहंकार को जिसके में हृदय में अहंकार जीवित रहेगा सक्रिय रहेगा वो परमात्मा का स्मरण नहीं रख सकता परमात्मा भाव में नहीं रह सकता भक्ति उसकी नहीं टिक सकती ज्ञान नहीं टिक सकता अहंकार उसे आने ही नहीं देगा और भगवान का भक्त है भगवान का ज्ञान है तो अहंकार नहीं रह सकता अब चूंकि नारद के मन में अहंकार आ गया तो नारद जी ने वो सुंदर स्थान जो वो इतनी बढ़िया जो गुफा थी और इतना बढ़िया आश्रम था गंगा जी का पवित्र तट था वो भी नारद जी ने छोड़ दिया और चल दिए वहां से अब कहां पहुंचे जा करके उनको सूझा क्या अहंकारी व्यक्ति कंपेयर करता है एक देखो एक बात ये भी है कंपेयर करने के मैंने अपनी तुलना करेगा दूसरे व्यक्ति से नारद जी ने शंकर जी से अपनी तुलना की और कहा कि देखो शंकर जी कामारी बहुत कहलाते हैं हम भी काम आ रही हैं शंकर जी क्रोधारी नहीं कहलाते हैं लेकिन हम तो क्रोधारी भी हैं क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली हमने ये कंपेरिजन कहलाता है कंपेयर करके दूसरे लोगों से कंपेयर करके अपने आप को श्रेष्ठ मानना ये अहंकार का ही लक्षण है किसी को तो समझ में आवे ना समझ में आवे किसी ने ध्यान न दिया हो शास्त्र की बातों की तरफ ध्यान न दिया हो संतों की सभा में न बैठा हो तो ये बातें नहीं सोचती लेकिन वैसे व्यक्ति को समझ में आ सकता है शांतिपूर्वक विचार करे तो अहंकारी व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करता है और दूसरे व्यक्तियों में कमी देखता है और अपने आप में अपनी महानता देखता है कि ये ये कमी दोष दुर्गुण हमें नहीं है तो नारद जी ने देखा कि हम तो शंकर जी से भी श्रेष्ठ हैं शंकर जी भगवान के भक्त हैं लेकिन उनको ऐसी भक्ति और ऐसी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है जैसी कि हमको प्राप्त है तो कहा कि चलो शंकर जी को ही बताना चाहिए जब शंकर जी को हम बताएंगे कि क्या क्या हमने किया तो शंकर जी को लज्जा लगेगी कहेंगे कि हां भाई तुम तो हमारे सामने बहुत श्रेष्ठ हो हम इतना कहां कर पाए ऐसे करके उनको लगेगी हमारी प्रशंसा करेंगे वो ऐसे सोच करके नारद जी शंकर जी के पास गए तब नारद गवने सेवपाही जिता काम अहिमित मनमाही मैंने अहंकार लेकर के शंकर जी के पास गए मारे चरित्र शंकर ही सुनाए और बताया कि हम इस प्रकार हिमालय पर्वत में गुफा में वहां भगवान का ध्यान समाधि कर रहे थे और फिर इंद्र ने इस प्रकार से इस काम को भेजा उसने जो जो लीलाएं की वो तो सब हमारे सामने हुई और यह भी बता दिया कि वो फिर काम जो हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं चला आखिरकार वो हमारी शरण में आया मेरे पैर पकड़ लिए मैंने फिर उसको क्षमा कर दिया चला गया मैंने उसको क्षमा कर दिया ये भी अहंकार है नारद जी ने सभी अपने अहंकार की बातें शंकर जी को सुनाई शंकर जी समझ गए कि ठीक है ये तो अच्छा है कि काम विजय हो गई क्रोध विजय हो गई लेकिन जो अहंकार आ गया है नारद जी के मन में वो शंकर जी ने देख लिया और उसके साथ साथ नारद शंकर जी ने नारद जी को शिक्षा भी दी कहा कि अति प्रिय जान महेश सिखाए महेश में शंकर जी ने शंकर जी ने कहा कि देखो नारद तुम तो हमारे बड़े प्रिय हो हम तुम्हें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं जहां तक हमारी समझ में आती है कहा कि आप क्या बताते हो नारद ये सोच रहे थे कि ये प्रशंसा करेंगे हमारी है नारद शंकर जी ने नारद जी की प्रशंसा नहीं की लौकिक सिद्धांत तो यह है कि जब कहीं कोई महान कार्य करे और वो अपना अहंकार दिखावे कि मैंने यह किया तो उसको खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए हम्म वो व्यक्ति खुश हो जाएगा और भी अच्छे कार्य करेगा यह लौकिक सिद्धांत की बात है हम्म लेकिन परमार्थ की दृष्टि से ये गलत है कोई साधक इस प्रकार से कोई सिद्धि प्राप्त करे कोई महानता प्राप्त करे तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए प्रशंसा करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा क्या गलत प्रभाव पड़ेगा कि उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होगा परिपुष्ट होगा साधक को अहंकार से बचाना चाहिए उसकी प्रशंसा करके उसके अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहिए शंकर जी ने नारद जी के अहंकार को बढ़ाया नहीं नम की प्रशंसा की अब देखो ये सब मनोविज्ञान की बातें हैं साधना में सब आंतरिक मानसिक जगत में क्या क्या कैसे कैसे विचार आते हैं क्या क्या बनता है क्या क्या बिगड़ता है वहीं की सब कथाएं हैं यहां पर <coughs> अगर उसकी प्रशंसा कर दी अरे भाई तुम तो बड़े महान हो तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो <coughs> तुम्हारे समान कौन हो सकता है <coughs> तो ऊपर से तो लग सकता है अच्छी अच्छी बातें हो रही बहुत बढ़िया बात हुई लेकिन भीतर भीतर उसके खराबी पैदा हो रही है तो शंकर जी ने ऐसा नहीं किया समझा कि ये तो हमारे प्रिय हैं इनको अच्छी बात बतानी चाहिए और अहंकार से भी बचाना चाहिए ऐसे सोच करके शंकर जी ने उनसे कहा कि देखो कि बार बार बिनवम मुनि तो ही हे कि मुनि हम तुमसे बार बार विनती करते हैं उपदेश भी क्या देते शिक्षा देते हैं लेकिन विनती करके शिक्षा दे रहे हैं कहते हैं बार बार बिनवम मुन तो कि जिम ये कथा सुनायमो ही जैसे तुमने ये कथा हमको सुनाई मैंने कथा सुनाने का भी एक तरीका अहंकारी व्यक्ति इसी घटना को सुनाएगा तो एक प्रकार से सुनाएगा और निरहंकारी व्यक्ति होगा तो इस घटना को दूसरे प्रकार से सुनाएगा अगर कोई व्यक्ति कोई महान कार्य करता है तो अगर अहंकारी होगा तो इस प्रकार से कहा था तो मैंने तो पहले ऐसा कर दिया था और मैंने जैसा किया को कर नहीं सकता और मैंने ऐसा कर दिया देखोगा और किसी नहीं किया तो मैंने मैंने करके वो बार बार बोलेगा और ये जब तक कि उसकी प्रशंसा न कर दी हां तो तुमने बहुत ठीक कहा हां तो तुमने बहुत ठीक कहा हां तो तुमने बहुत तो अच्छा तो किया तब तक वो उस, उसको धैर्य नहीं होगा वो बार बार मैं की बात बोलेगा और जिसको अहंकार नहीं होगा वो ये कहेगा कि भाई इतना इतना कार्य संपन्न हो गया भगवान की कृपा से कार्य हो गया इसके माने वो अपने आप को अलग रखा भगवान को आगे कर दिया तो उसका जो है अहंकार बच गया अहंकार का प्रभाव उसमें नहीं पड़ा इसलिए भक्त लोग समझदार लोग जो है वो हो अपने अहंकार से बचने के लिए भगवान को आगे किए रहते हैं काम बहुत सुंदर करेंगे साधना बड़ी अच्छी करेंगे बहुत बहुत आगे होगा लेकिन सब भगवान कहेंगे भगवान की कृपा से देखो ऐसा हो गया भगवान की कृपा से ऐसा हो गया ऐसे नहीं कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया यह अहंकार के बाद भगवान के द्वारा ऐसा हो गया उसने हमसे ऐसा करा लिया उसी के बल से ऐसा सब हुआ ये फिर अहंकार जो है यहां पर नष्ट हो जाता है अहंकार को स्थान नहीं मिलता समाप्त हो जाता तो ये सब सब व्यवहार काल में सीखने की ये भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के मूल तत्व हैं जिनको कि व्यक्ति को सिद्धांत रूप में सीख करके व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए और जो समझदार लोग हैं जिनको भारतीय संस्कृति का प्रभाव जिनके ऊपर है उसकी शिक्षा प्राप्त की सुसंस्कृत हैं, वे लोग इसका अभ्यास करते हैं अभ्यास रखते भी हैं इसका तो बार बार बिनमो मुन तो ही जिम ये कथा सुनायो मोही तिम जने हरि सुनायो कबहू उस प्रकार से भगवान को मत कभी सुनाना मैंने भगवान नारायण को जिन जो तुम्हारे इष्ट देव हैं भगवान हैं जिनकी कि तुम आराधना पूजा करते रहते हो उनके सामने जाकर के ऐसे मत कहना शंकर जी ने कहा कि हमारी बात तो दूसरी है लेकिन भगवान की विष्णु भगवान नारायण की बात दूसरी है हमारा स्वभाव दूसरे प्रकार का है उनका स्वभाव दूसरे प्रकार का है शंकर जी ने तो इनको समझा बुझ जाकर नारद जी को वहां से भेज दिया लेकिन शंकर जी ने वो उपाय नहीं किया कि नारद जी के मन में जो काम उत्पन्न वो अहंकार उत्पन्न हो गया है उस अहंकार को नष्ट कर देते युवती तो बता दी कि ये अहंकार बढ़ने ना पावे दबे इसको ऐसा करो तुम लेकिन अहंकार का बीज तो नारद जी के मन में बना ही रहा शंकर जी के यहां जाने से वो अहंकार कोई मिट नहीं गया दूसरी बात एक कथा इसमें यह भी बताना चाहते हैं तुलसीदास तो जी कह रहे हो चाहे भगवान शंकर जी कह रहे हैं कोई भी कह रहा हो कथा हम यह कहना चाहते हैं अहंकारी व्यक्ति को कोई शिक्षा अच्छी नहीं लगती ये बात बड़े विस्तार से लंका कांड में रावण के साथ दिखा दी रावण अहंकारी है और वह रावण को हर कोई समझाने की कोशिश करता है तुलसीदास ने एक बहुत ध्यान रखा कि जितने संबंध रावण के हैं चाहे उसके पुलस्थ बाई हो चाहे उसका मंत्री हो चाहे उसका नाना हो चाहे उसकी पत्नी हो चाहे उसका भाई हो चाहे उसका पुत्र हो चाहे उसका मारीच जैसा मित्र हो चाहे उसका कालनेम जैसा मित्र हो और चाहे उसके जो है वो कोई शत्रु हो चाहे भगवान राम हो चाहे लक्ष्मण हो और उसका दूत जो है शुक्र जो नाम का दूत था सब ने नारद जी को उसको उनको रावण को समझा समझा करके सब गए लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं माना और तू सीधा दिखा दिया देखो ये भी समझा रहा है ये भी समझा रहा है ये भी समझ और सब अपने अपने ढंग से समझा रहे हैं और सब कोशिश करते हैं मंदोदरी नजर जैन ने तो कितने बार समझाने की कोशिश की लेकिन मानता नहीं किसी की तो ये न मानना किसी की बात न मानना ये अहंकार का लक्ष्य तो वो बात भी यहां दिखाना चाहते हैं नारद जी में अहंकार रहा वो समाप्त थोड़े हो शंकर जी के पास जाने से समाप्त नहीं हुआ शंकर जी ने उनको इतना समझाया उपदेश दिया तो भी अब नारद जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसका कहते हैं कि चलो चलो प्रसंग दुरायो तब हूं शंकर जी ने कहा कि देखो जैसे तुमने हमको बताया वैसे तो बताना नहीं उनको और अगर प्रसंग चले कि माने स्वयं खोद खात करके भगवान तुमसे पूछें तो भी तुम उनको मत बताना अब बताओ इससे बढ़िया युक्ति कौन बता सकता है शंकर जी सब इसके अनुभवी उन्होंने सब ये बात उनको बहुत ढंग से समझा दी कैसा करने लेकिन नारद जी ने ये ये सब बातें नहीं मानी जो जो शंकर जी ने कहा वो एक बात नहीं मानी अब वहां से फिर उसके बाद नारद जी के पास से शंकर जी के पास से फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और फिर वहाँ प्रसंग भी चलता है और फिर नारद जी फिर वो सारी कथा उनको सुनाते भी हैं ये सब होती बात उनकी शंकर जी की बात भूल जाते हैं उपदेश हित नई नारद सुहान नई नारद सुहान के माने अहंकारी व्यक्ति को चाहे जितनी मूल्यवान शिक्षा दो चाहे जितने अपने जीवन भर के अनुभव का सार तत्व प्राणन काल के रख दो उसके सामने सही बात यही है तो भी नहीं माने नहीं नारद सुहान नारद को बात शंकर जी की बात अच्छी नहीं लगी अब देखो उसमें जब व्यक्ति के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं मन में तब उनका गलत अर्थ लगाता है नारद जी ने ये सोचा कि देखो शंकर जी ये चाहते हैं कि संसार में हम ही एक कामारी बने रहें नारद जी कामारी करके प्रसिद्ध न हो लोग भाग जब प्रशंसा करें तो यही करें कि एक माता शंकर जी ही जो हैं वो कामना के ऊपर विजय करने वाले हैं नारद जी की कोई गिनती उसमें नहीं है नहीं जब दो दो हो जाएंगे तब कहीं एक शंकर जी भी काम आ रही है एक नारद जी भी काम आ रही है तो उनकी प्रशंसा में बाधा पड़ेगी एक छत्र प्रशंसा की नहीं होगी एक अकेला वही एक संसार में है जिसने कामना के ऊपर विजय किया यह बात कर नहीं रह जाएगी इसलिए वो चाहते हैं शंकर जी कि हमारा नाम ना हो हम जब भगवान विष्णु को बताएंगे जा करके तब वो हमारी प्रशंसा करेंगे और फिर वो सारे संसार में ये बात फैलेगी तब जान जाएंगे सब लोग कि हम भी कितने महान हैं इसलिए नारद जी कोई बात समझ में उनको लगा कि शंकर जी ने ये कुटिलता की बात कर रहे हैं हमारे साथ बुराई की बात कर रहे हैं कोई अच्छी बात नहीं बता रहे हैं इस बात को छिपाने के माने हमारी प्रशंसा होनी चाहिए फिर प्रशंसा हमारी कैसे होगी अगर आप देखो संसार में तो बहुत बार आपको यही अनुभव करके इसी प्रकार का मिलेगा एक बार एक जगह ज्ञानक हुआ कानपुर में बहुत पहले की बात है बीस पच्चीस साल पहले हुआ ज्ञान यज्ञ में, में एक व्यक्ति ने कहा कि इसमें जो फूलों की जरूरत पड़ेगी मालाओं की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था हम कर देंगे तो लोगों ने समझा कि ठीक अच्छा है कोई काम एक व्यक्ति ने ले लिया है अच्छी बात है और रोज जब तक कि ज्ञान यज्ञ चला तो वो अपने माला लाता रहा फूल लाता रहा उसकी व्यवस्था हो गई अब जब वो यज्ञ संपन्न हो गया और उसके बाद में सब फिर मीटिंग बैठी सभी हिसाब किताब लगा तो उन्होंने अपने जितने माला फूल के जितने पैसे लगे थे उसका बिल बना करके दे दिया सामने कि इतना पैसा खर्चा हुआ तो लोगों ने कहा कि आपने तो कहा था तो फूलमाला की जिम्मेदारी हमारी हम लाएंगी बिल थोड़ी कहा था आपने कि हम बिल भी दे देंगे उसमें कहा कि कोई बिल के कोई हम पैसे थोड़े मांग रहे हैं आपसे तो कहा फिर क्यों बिल पे दे रहे हो कहीं इसलिए दे रहे हैं कि आप जितना इसमें फूलमाला के पैसे लगे हैं हमारे डेढ़ सौ रुपए लगे हैं ये डेढ़ सौ रुपए का हमारी तरफ से डोनेशन दान की रसीद बना दो और इतने की जो है उसके भीतर उतना बाउचर बना दो कितने फूल फूलमाला आए उसका जो है खद्चा दिखा दो इसलिए हम बिल दे रहे हैं हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं तो कहे कि जब तुमने अपनी तरफ से फूल माला दे दिया आपको पैसा लेने के नहीं है तो क्यों बाउचर बना दें क्यों रसीद बना दें उसकी क्या जरूरत अरे भाई अगर ये नहीं करोगे तो लोग कैसे जानेंगे कि फूलमाला हम लगे अब जनाने की क्या जरूरत है अरे आप कुछ माला लाए बहुत अच्छी बात भगवान की भक्ति सेवा कार्य इतना तुमने कर दिया अब सबको जनाने की क्या जरूरत है? अरे वो तो जनाना तो पड़ता है जब जानेंगे नहीं लोग बाग तो फिर कैसे कहेंगे कि हां इन्होंने भी कुछ काम किया ये सारे संसार में समस्या ये कि जाने नारद जी को भी ये समस्या कि जाने कि हमने काम विजय कर ली क्रोध विजय कर ली ये जाने भी तो लोग बाग तो जनाने की इच्छा भी क्यों होती सारे संसार को ये भी अहंकार का एक लक्षण है। देखो अहंकार में क्या क्या बातेंगे तो तो लौकिक सफलता, सफलता प्राप्त हुई काम के विजय प्राप्ति हुई तो वो बहुत बड़ा काम हो गया लेकिन उसके साथ अहंकार उत्पन्न होकर के एक विकार उत्पन्न हो गया अहंकार व्यक्ति किसी की शिक्षा को भी नहीं मानता ये दूसरी समस्या उसके साथ में ये है और तीसरी समस्या उसकी बात यह है कि अहंकारी व्यक्ति अपना नाम चाहता है, है कि लोग अब हमारी प्रशंसा करें तो संब दीन उपदेश हित हित माने हितकारी उपदेश दिया जिसे नारद जी का ही हित होगा भलाई के लिए उपदेश दिया लेकिन नारद जी से उसको उल्टा माना उन्होंने समझाइए हमारे हित की बात नहीं है नहीं नारद सुहान द जी को ये बात अपने लिए हितकारी नहीं लगी उल्टी बात लगी अहंकार जो उल्टी ही सुझाता है अर्थ उल्टा देता है भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान भरद्वाज के माने माने यागवल कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को कहते हैं सुना तुमने भरद्वाज कौतुक सुनो अब देखो क्या तमाशा होता है हर इच्छा बलवान ये सब भगवान की इच्छा है वो जिसकी जैसी बुद्धि कर दे वो कर दे तो भगवान आप सारे संसार को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अहंकार का दुष्परिणाम क्या होता है जो व्यक्ति अहंकार से घिरता है मोह में पड़ता है वो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या नारद जी जैसे भगवान के भक्त और ज्ञानी जैसा पार्वती जी ने कहा अरे आप कहते हो कि नारद जी ने भगवान को साथ दे दिया तो नारद जी तो नारद भक्ति और उसके साथ साथ बड़े ज्ञानी उन्होंने कैसे दे दिया तो अब ये कथा भगवान कैसे आगे बढ़ती है ये भगवान की इच्छा भगवान ये करके नारद जी के मन में भी अहंकार आदि उत्पन्न करके और लोक कल्याण के लिए लोगों को समझाने के लिए ये करते हैं ये भगवान का कौतुक है भगवान क्या करते रहते हैं कि जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं घटित करके जैसे सती को मोह हो गया तो ये भी सती का मोह दिखा करके एक घटना घटा करके लोगों के लोक शिक्षा के लिए सती को इस प्रकार बना दिया शंकर जी ने कह भी दिया कि तुम तो पार्वती जी तुम तो बिल्कुल परम पवित्र हो शुद्ध हो निर्विकार हो तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं कोई अज्ञान नहीं तुम्हारे लिए इस प्रकार की कोई बात नहीं लेकिन ये बात है ये कि उनको भगवान की ऐसी इच्छा थी कि सती के द्वारा वो लोग शिक्षा के लिए कि देखो जो भगवान की इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा और बड़ा चतुर बनेगा और शंकर जी जैसे महान ज्ञानी व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करेगा उसका परिणाम क्या होगा ये दिखाना था इसलिए वो सब कथा बन गई इसलिए अहंकार का क्या परिणाम होना है ये भगवान ने नारद जी के मन में अहंकार पैदा करके और ये कथा सारे संसार के लिए हित के लिए कि अहंकार का क्या ऐसे हो तो नारदी की कथा से सीख लो समझ लो इसलिए यागवल कहते हैं कि इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं ये तो भगवान लीला कराना चाहते हैं नारद जी से भी और अपने आप भी लीला करना चाहते हैं और लोग के लिए लोग कल्याण के लिए शिक्षा देना चाहते हैं इसलिए भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान इसमें सबसे बड़ी इच्छा जो है भगवान की है भगवान की इच्छा से सभी चल रहा है नान्या स्त्री हार घुपते हृदय समी ये सत्यम बदाम चवान अखिलात्मा भक्ति प्रय्छ रहितं निर्भरामे कामोषरिता कुरानन संचराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम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 Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram. पूर्ण पूर्णात दम पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण